देवी भागवत सातमा स्कंध जगदम्बा के दुर्गा शताक्षी और शाकंभरी नामों का इतिहास श्वेता शाखाध्यायी महापुरुषों ने श्रुति में इस बात को स्पष्ट कर दिया है ध्यान और जप करने के पश्चात उन पुरुषों ने परम दिव्य शक्ति भगवती जगदम्बा के जो अपने गुणों से सबके सामने व्यक्त नहीं होती दर्शन प्राप्त किए थे अतः जन्म सफल करने के लिए सम्यक प्रकार से प्रयत्न करके भगवती भुवनेश्वरी के ध्यान में तत्पर हो जाना चाहिए भय भक्ति लज्जा अथवा प्रेम जिस किसी कारण से भी इस काल में प्रवृत्ति हो जाने चाहिए सबसे आसक्ति हटा ले और मन एवं हृदय को शांत करके ध्यान में लीन हो यह वेदांत की स्पष्ट घोषणा है जो जिस किसी भी बहाने से सोते बैठते अथवा चलते समय भगवती का निरंतर कीर्तन करता है उसकी संसार बंधन से मुक्ति हो जाती है इसमें कोई संदेह नहीं है अतः राजन तुम भली भांति प्रयत्नशील होकर भगवती महेश्वरी की उपासना करो भगवती पराशक्ति विराट रूप सूत्र रूप अंतर्यामी रूप तथा सच्चिदानंद ब्रह्म रूप से विरास्ती हैं अंतकरण शुद्ध हो जाने पर शोपान क्रम से इनकी आराधना करो ये भगवती जगदम्बा जगत के प्रपंच से आह्लादित नहीं होती भगवती में चित्त को लीन करने का जो व्यापार है वही उनकी आराधना कहलाता है राजन सूर्य और चंद्रवश में उत्पन्न भगवती पराशक्ति के उपासक परम धार्मिक तथा मनस्वी जो राजा हो चुके हैं उनका यह परम पावन चरित्र यश धर्म बुद्धि एवं पुण्य प्रदान करने वाला है मैंने इसका वर्णन कर दिया इसके बाद तुम दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हो ने कहा महामुने तीसरे के छठे अध्याय में यह प्रसंग आ चुका है कि मणिद्वीप भगवती जगदम्बा ने गौरी लक्ष्मी और सरस्वती को प्रकट करके उन्हें क्रमशः शंकर विष्णु एवं ब्रह्मा के पास रहने की आज्ञा प्रदान की साथ ही यह भी कहने और सुनने में आता है कि गौरी हिमालय तथा तो दक्ष प्रजापति की कन्या है एवं महाबली शीर समुद्र की फिर मूल प्रकृति जगदम्बा से प्रकट हुई इन देवियों को दूसरों की कन्या होने का अवसर कैसे प्राप्त हुआ इसका रहस्य बतलाने की कृपा करें व्यास जी कहते हैं राजन सुनो मैं यह परम अद्भुत रहस्य बतलाता हूँ तुम भगवती जगदम्बा के अनन्य उपासक हो अतः तुमसे भगवती का कोई भी रहस्य छिपाने योग्य नहीं है राजन जब भगवती जगदम्बा ने तीनों देवियों को तीनों देवताओं के पास रहने की व्यवस्था कर दी तब से वे देवता सृष्टि के कार्य में संलग्न हो गए मनुजेंद्र एक समय की बात है हालाहल नाम से प्रसिद्ध बहुत से दैत्य उत्पन्न हुए उन दैत्यों में अपार बल था उन्होंने क्षण भर में ही त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर ली ब्रह्मा जी वर पाकर वे अत्यंत अभिमानी हो गए थे उन्होंने अपने सैनिकों के साथ कैलाश और बैकुंठ को घेर लिया तब भगवान शंकर और विष्णु उनसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए बहुत लंबे समय तक बड़ी तेजी के साथ युद्ध होता रहा देवता और दानव दोनों की सेना में अत्यंत हाहाकार मच गया था तब अत्यंत प्रसन्न करने पर भगवान शंकर और विष्णु उन दो को मारने में सफल हुए राजन महाशक्ति के प्रभाव से ही उन्होंने दानुओं को मारा था परंतु वे शक्ति की अवहेलना करने लगे तब महागौरी तथा महालक्ष्मी दोनों को हसी आ गई इससे दोनों महान ईश्वरों ने शक्तियों का तिरस्कार कर दिया तब लीला से ही उसी क्षण गौरी और महालक्ष्मी दोनों महाशक्तियां शंकर और विष्णु से अलग होकर अंतर्ध्यान हो गई शक्तियों के हटते ही दोनों प्रधान देवता शक्ति और तेज से हीन होने के कारण विक्षिप्त से हो गए उनकी सोचने और विचारने की शक्ति भी नहीं रही तब ब्रह्मा जी चिंता से अधीर हो गए और घबराकर उन्होंने आंखें बंद कर ली ध्यान किया तब यह बात उनके समझ में आ गई कि यह पराशक्ति के त्याग का परिणाम है राजेंद्र इस अभिप्राय को जानते ही ब्रह्मा जी सावधान हो गए तब से भगवान शंकर और विष्णु को जो कार्य था उसकी संभाल स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने हाथ में ले ली अपनी शक्ति के बल से संपन्न होकर कुछ समय तक वे इस कार्य को संभालते रहे तदनंतर शंकर और विष्णु के कल्याणार्थ धर्मात्मा ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र मनु और सनक आदि को बुलाया सभी कुमार आकर मस्तक झुकाए सामने खड़े हो गए थपोनिधि ब्रह्मा जी ने उनसे कहा इस समय मैं बहुत से कार्यों में व्यस्त हूँ परमेश्वरी को संतुष्ट करने के लिए तपस्या करने की क्षमता मुझ में नहीं है जगत का संपूर्ण भार मुझ पर लगा है कारण इस समय भगवती शक्ति परमेश्वरी के हट जाने के कारण शिव और विष्णु में शक्तिनता आ गई है अतः तो पुत्रों जैसे भी शिव और विष्णु अपनी शक्तियों से संपन्न हो सके तुम्हें वैसा ही उद्योग करना चाहिए इससे जगत में तुम्हारा यश फैलेगा जिसके कुल में महागौरी और महालक्ष्मी ये दो शक्तियां जन्म धारण करेंगे वह पुरुष स्वयं कृतकृत्य क्रिट होने के साथ ही समस्त संसार को भी पावन बना सकता है व्यास जी कहते हैं राजन पिथाम ब्रह्मा जी की बात सुनकर उनके दक्ष प्रभृति जितने परम पवित्र पुत्र थे वे सब के सब भगवती जगदम्बा की आराधना करने के लिए वन में चले गए